अरे कुछ खास नहीं हुआ है टॉम्ब के मैनेजर ने कहा और फिर उसने आगे की बात बताते हुए कहा दरअसल यहाँ पार्क में जो रोड के साइड सिड़े में छोटा सा तालाब है उसमें हमने काफी सारे फूल लगवा रखे है तालाब में कमल के कई सारे फूल लगे हुए हैं लेकिन अभी एक हफ्ते पहले की बात है जब यहाँ का माली फूलों की देखरेख के लिए गया तो पता चला कि काफी कमल के फूल को किसी ने तोड़कर रख दिया था फिर हमें लगा कि फूलों को किसने तोड़ा है ये पता किया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पूरे एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है इसलिए मैंने भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बात करके सीसीटीवी टीवी फुटेज निकालने के लिए कहा लेकिन जब वहाँ टेक्नीशियंस फुटेज निकालने लगा तो पता चला कि वहां पर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इसका मतलब यह है कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ हुई है बस इसी की जाँच के लिए हमने पुलिस में कम्प्लेन किया था अच्छा जब फुटेज गायब हुआ तो हम लोगों को चिंता हुई कि कहीं यहाँ से कुछ चोरी तो नहीं हुई लेकिन कहीं से कुछ भी गायब नहीं हुआ है यह हैरानी वाली बात है न टॉम्प के चीफ इंचार्ज ने कहा और हम लोग आज इसी चीज की जांच के लिए यहाँ पर आए हुए थे एक पुलिस वाले ने कहा सिक्योरिटी रूम में रहने वाले टेक्नीशियन से बात किया तो वो बोल रहा है कि जो हार्ड ड्राइव इस वक्त सिस्टम में लगी हुई है वो बिल्कुल नहीं है पुरानी ड्राइव तो गायब ही हो गई है उसका कोई रिकॉर्ड अब मौजूद नहीं है मतलब साफ है कि किसी ने जान रिकॉर्ड मिटाने के लिए पूरी ड्राइव ही चेंज कर दी है और उसकी जगह पर नया हार्ड ड्राइव लगा दिया है वैसे इससे कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है लेकिन दूसरे पुलिस वाले ने कहा हम आज यहाँ आगे की जांच करने के लिए आए हुए हैं। फिर उसने यहाँ टॉम्प के चीफ इंचार्ज की तरफ देखते हुए कहा अच्छा यहाँ अंदर कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या जैसे किसी के बीच मारपीट या कोई चोरी आदि वरना कोई भला क्यों सर्विलांस वीडियो के साथ छेड़छाड़ करेगा और हाँ सर्विलांस रूम में भी सब कुछ लोग थे ना जो ड्यूटी कर रहे थे नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है अगर हमारे स्टाफ में कुछ प्रॉब्लम होती तो हम उसके लिए रिपोर्ट कर चुके होते ना हमें भी पहले ये ही लगा था लेकिन बाद में जब हमने चेक किया तो ऐसा कुछ नहीं था चीफ इंचार्ज ने कहा अच्छा हाँ वहाँ रात में कुछ गार्ड्स ड्यूटी पर होने चाहिए थे वो लोग रात में अपनी ड्यूटी एक्सचेंज भी करते लेकिन जहां तक हमें पता है यहाँ से कमल फूल ही है इसके अलावा कोई क्या चुरा सकता है तो वो सो गए थे ना कोई बाहर पेट्रोलिंग कर रहा था और ना ही कोई सर्विलांस रूम में था विक्रांत ने बीच में ही चीफ इंचार्ज की बात काटते तो हुए कहा इस बात से चीफ इंचार्ज का चेहरा शर्म से लाल हो उठा जहाँ तक मुझे लग रहा है इन सब के पीछे जरूर कोई ना कोई है वरना वो सर्विलांस वीडियो हटाने के लिए पूरी हार्ड ड्राइव क्यों चेंज करेंगे विक्रांत ने कहा हाँ होना तो चाहिए लेकिन चीफ इंचार्ज ने कहा लेकिन हमने सब कुछ चेक किया कहीं से कुछ गायब नहीं हुआ है यहाँ तक कि जो तालाब में कमल के फूल लगे हुए थे उन्हें भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी वारदात यहां हुई होगी वैसे इन सब बातों से जतिन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था लेकिन विक्रांत के दिमाग में एक अलग ही स्टोरी चल रही थी उसे ये सब कोई मामूली बात नहीं लग रही थी जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ बड़ी कहानी है एक हफ्ते पहले गोल्डन टॉम्प के सीसीटीवी वीडियो का रिकॉर्ड रखने वाले पूरे हार्ड ड्राइव को बदल दिया गया लेकिन क्यों क्यों बदल दिया गया वो लोग क्यों किसी को नहीं पता लगने देना चाह रहे थे कि गोल्डन टॉम्ब के भीतर क्या हुआ था वहां किसी के बीच कोई फाइट हुई थी या कुछ चोरी की घटना ऐसा क्या हुआ था कहीं कुछ मेरे केस से रिलेटेड तो नहीं है हो सकता है इसका कुछ कनेक्शन मेरे केस से भी हो मुझे इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा विक्रांत मनी मन सोच रहा था दरअसल उसे आज के दिन अदृश्य शक्ति द्वारा पहाड़ शब्द कोर्डवर्ड के रूप में मिला है ऐसे में उसे पूरी उम्मीद थी कि आज उसे केस में कुछ न कुछ प्रोग्रेस जरूर मिलेगी इसीलिए वो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था विक्रांत ने अपने चेहरे का भाव बदलते हुए चीफ नहीं आए हुए प्लीज आप थोड़ा कॉपरेट कीजिए बड़ा केस कुछ कुछ और हुआ है क्या सर चीफ इंचार्ज ने थोड़ी हैरानी के साथ सवाल किया सर क्या हुआ हार्ड ड्राइव गायब होने से पीछे कोई बड़ा कांड है क्या तो फिर वहाँ पर खड़े पुलिस वालों ने भी चौंकते हुए विक्रांत से सवाल किया देखिए इस केस से आपको कोई मतलब नहीं है सो प्लीज थोड़ा कीजिए। विक्रांत ने उस पुलिस वाले को चुप कराते हुए कहा विक्रांत की पुलिस वालों को थोड़ी बुरी तो लगी, लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ था नहीं तो वो हार कर पीछे हट गए और फिर वहाँ से तुरंत चले भी गए विक्रांत तुम, तुम क्या कर रहे हो कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे की इस सर्विलांस वीडियो का कनेक्शन हमारे केस से जतन ने विक्रांत को एक साइड में खींचकर उसके कानों में बुद हुए कहा लेकिन विक्रांत ने जतन की बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया अच्छा आप मिस्टर फटाफट यहाँ के गार्ड को बुलाइए जिसकी ड्यूटी सर्विलांस रूम में टॉम के चीफ इंचार्ज को ऑर्डर दिया विक्रांत का ये तेवर देख कर वहां चीफ इंचार्ज के माथे पर भी पसीना आना शुरू हो गया था अरे हेलो विक्रांत सुन रहे हो तुम क्या सोच रहे हो तुम्हे सच में तो ऐसा नहीं लग रहा की ये सीसीटीवी फुटेज हमारे केस से रिलेटेड है जती ने देखा कि विक्रांत अब भी कोई जवाब नहीं दे रहा है तब उसका माथा और ठनक उठा अरे ये पॉसिबल ही नहीं है हमें अपना टाइम फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए विक्रांत तुम समझ रहे हो ना? विक्रांत वहां से आगे बढ़कर चलने लगा वो यहाँ टॉम के बाहर बने पार्क में इधर उधर टहलकर कर यहां की चीजों को बड़े ध्यान से देख रहा था यहाँ चारों तरफ काफी हरा भरा माहौल था जहाँ पर विक्रांत खड़ा था वहां के ठीक सामने लगभग सौ मीटर की दूरी पर मकबरा नजर आ रहा था और उसके पहले वहाँ एक काफी बड़ा सा पाउंड बना हुआ था इसके साथ ही वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बना हुआ था वो उसके साइड साइड में भी पौंड बना हुआ था यहाँ का मेन अट्रैक्शन तो यही तालाब ही था कहा जाता है कि ये तालाब ही है जो यहाँ सबसे पुराना है और इसमें खिलने वाला कमल का फूल जब से ये मकबरा बना हुआ है तब से इस पाउंड में लगा हुआ है सत्तर के दशक में जब फिर से इस मकबरे का निर्माण किया गया था तब भी इस पाउंड से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी ये अपनी पुरानी पोजीशन में ही पड़ा हुआ है अरे विक्रांत तुम मेरी बात सीरियसली क्यों नहीं ले रहे जतिन भी अब तक विक्रांत के पीछे पीछे चल पड़ा था अच्छा मैं बताऊ तुम्हें यहाँ क्या हुआ था